नमस्कार बोलती कहानिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज की कहानी का शीर्षक है ड्राइवर लेखक काजल कुमार वाचक अनुराग शर्मा बैक उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। वे दफ्तर पहुंचाने के बाद गाड़िया पार्किंग में लगाकर सारा दिन साथ ही बिताते थे वे उनके जैसे दूसरे कई और ड्राइवर भी थे लगभग सभी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने समझने लगे थे एक दिन बातचीत में प्राइवेट वाले ड्राइवर ने बताया कि अगर उसे कभी पैसे की ज़रूरत आ पड़ती है तो उसकी कंपनी कुछ छोटा मोटा एडवांस दे देती है जो बाद में सैलरी में से कट जाता है सरकारी ड्राइवर ने कहा भाई हमारे यहाँ सरकार में इस तरह के एडवांस देने का कोई सिस्टम नहीं है लेकिन हाँ जब कभी ज़रूरत आ ही पड़े तो ट्रैफिक में तेज़ी से चलते हुए एक ज़ोरदार ब्रेक मार देता हूँ पीछे वाली गाड़ी मेरी कार में ठुक जाती है और कार रिपेयर के लिए भेजनी पड़ती है वर्कशॉप वाला रिपेयर के खर्चे में से दो तीन हजार का कमीशन दे देता है साथ ही साथ दो चार दिन की छुट्टी भी मिल जाती है वरना कम पेट्रोल भरवाकर ज्यादा पेट्रोल की पर्ची लेने से भी कुछ कुछ काम तो हर महीने यू ही चल ही जाता है फिर दोनों हंस दिए। धन्यवाद